अपनी असमर्थता भागवत के वर्णन में वर्णन की पुनः सनातन कहे जुड़ फिर कहने लगे प्रभु सनातन स्वामी बार होगा वैष्णव का बड़ा लाभ होगा कि आप वैष्णव स्मृति का निरूपण कर श्रीमद भागवत तो श्रुति ही है वेद के रूप ही है वैष्णव की स्मृति उनके द्वारा साधन पद्धति का जैसे निरूपण हो उसका निरूपण करें श्रुति स्मृति इनमें है श्रुति कहते हैं समाधि में ठाकुर के जिन वचनों को ऋषियों ने साक्षात सुना समाधि हृदय में उन्होंने जिन को सुना। उसको हम कहेंगे सुनकर के फिर उसके अर्थ को समझ करके उन्होंने जैसे उसको दोबारा प्रेषित किया प्रस्तुत किया उसका नाम है स्मृति स्मृति सर्वदा सर्वदा पूर्व जो ज्ञान है उस ज्ञान को दोबारा संकलित करने की प्रक्रिया है श्रुति है साक्षात भगवान ने अपने तत्व के विषय में साधन तत्व के विषय में जो कुछ भी बताया उसका नाम है श्रुति और ऋषियों ने सुनकर के उसको जो सुना उसके अर्थ को अपनी भाषा में सरल भाषा में उल खा करके जहां प्रस्तुत किया उसका नाम है स्मृति तो श्री वेद श्रुति रूप होकर के विराजमान है और श्रुत परंपरा से ही तत्वतः भाषा का हम बोध करते हैं भाषा कोई पढ़ाता नहीं है परंतु बालक सुन सुन करके अपने आप ही भाषा को जान लेता है जो जैसे परिवेश में रहता है वो बच्चा अपने आप वही भाषा बोलने लग जाता है जर्मन जर्मनी बोलने लग जाएगा जर्मनी का रहने वाला जर्मन बोलने लग जाएगा जो इंग्लैंड पोलैंड इनके रहने वाले हैं वे वहां की भाषाएं बोलने लग जाएंगे रशियन रशियन भाषा को बोलने लग जाएगा चाइनीज चाइनीज को बोलने लग जाएगा बालकों को पढ़ाने थोड़ी बैठता है परंतु वो अपने आप शब्दों का अर्थ के साथ में संबंध में जोड़ लेता है तो यहां पर ये कह रहे हैं कि तुम स्मृति का निरूपण करो अर्थात श्री भगवान ने जो तुम्हारे हृदय में सीधे सीधे शब्द कहे उनका नाम है श्रुति और उनके अर्थ को तुम समझाने के लिए अपनी भाषा में सरल रूप में उसको समझाने के लिए जो कुछ भी कहोगे उसका नाम स्मृति हो जाएगा श्री सनातन गोस्व जी कहने लगे कि मरज वो एक नीचे जा, जाचे कि छू ना जानो आचार मैं तो नीचे जाती हूँ ये अत्यंत विनम्रता में अपने वचन कह रहे हैं पर श्रेष्ठ पंच द्रविण ब्राह्मणों में एक उन्नत होकर के ब्राह्मण विराजमान हैं ब्राह्मण वैश्व में जन्म हुआ है पंत कह रहे हैं अमी नीचे जाती मैं नीचे जाती होकर के रहता हूं कि जानो आचार्य मैं कोई आचार भी नहीं जानता हूं मोहित कैसे स्मृति प्रचार अब मेरे द्वारा यदि स्मृति जाएगी उसका प्रचार कैसे होगा कैसे? उसको कौन मानेगा क्योंकि स्मृति तो कहीं जीवन के व्यवहार को स्थापित करने वाला है और व्यवहार तब कोई दूसरा उपदेश स्वीकार करता है यदि उसका आचरण भी वैसा जो शिक्षा है वो शिक्षा उसी व्यक्ति से ली जाती है जिसका आचरण वैसा हो अब मेरे पास में आचरण नहीं है नीच जाती नीचे की सेवा करता रहा हूं इसलिए मैं आचार मैं आचार का वर्णन भी करूंगा तो लोग आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और ये कहेंगे कि पहले खुद तो किया नहीं खुद तो यवनों की सेवा करता रहा और हम ऐसा करो ये खाद्य है ये खाद्य है ये ऐसा विधि ऐसा निषेध ऐसा जो तुम कर रहे हो तो मेरे आचार को पह करके आप, आप, आपका नाम लेकर के कह सकूंगा कि महाप्रभु ने मुझे सिखाया इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी बात प्रमाण नहीं है आपकी बात ही प्रमाण होगी सूत्र करी दिशा करी करो उपदेश तुम सूत्र में मेरा दिशा निर्देश करो सूत्र का तात्पर्य है जहां पर तथ्य का अनुरूपण हो असंदिग्ध हो और जिसमें सारे संदेह जो उत्पन्न हो सकते हैं उनका पहले से ही निराश कर दिया हो ऐसे जो वचन हैं उनको सूत्र कहेंगे संक्षिप्त हो असंदिग्ध हो और तत्व का निरूपण हो यह तीन गुण जिसमें हो उसका नाम सूत्र है ज्ञान का अनुरूपण संदेह हो नहीं और संक्षिप्त में कोई बात कही जाए जिसमें सब कुछ आ जाए तो कृपा करके मुझे आप रूप में उपदेश कर दो आपने हो यदि हृदय प्रवेश और आप यदि मेरे हृदय में प्रवेश करें प्रवेश होने पर फिर तो आप जैसे कहते जाएंगे वैसा मैं हृदय से प्रेरणा देते जाएंगे वैसा मैं लिखता जाऊंगा तब तबे तारिशास फुरे मोर नीचे हृदय में अत्यंत नीचे जाती मुझमें स्वाभाविक पूर्वजन के कोई संस्कार है नहीं ऐसी स्थिति में आप हृदय में बैठकर के जो मुझे प्रेरणा प्रदान करेंगे पहले मुझे सुनाइए और फिर हृदय में बैठकर के जैसी प्रेरणा देंगे उसी तरीके से मैं कार्य करूंगा ईश्वर तुम ये करा से ही सिद्ध है आप जो कराओगे वो सिद्धो होगा प्रभु कहे ये करीते करे हुए तुम तुम्हें मन कृष्ण से ही सही तुम्हारा करा बस श्री प्रभु कह रहे हैं कि ये करी ते करे तुम्हें हॉ मन के देखो मुझसे करने की मुझसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारे हृदय में जैसी भगवान स्फूर्ति कराएंगे उनको तुम कहते जाओ उनका तुम वर्णन करते जाओ ये कौरी ते कर तुम्हारे मन कि मैं ऐसा करूं ऐसा तुम्हारे मन में जो जो भी बात आए श्री कृष्ण वही वही तुम्हारे हृदय में स्फुरन कराते हुए विराजमान हो जाएंगे फिर भी सूत्र रूप में मैं दिख दर्शन कर रहा हूं यह हरिभक्त विलास वो एक स्मृति ग्रंथ है वैष्णव स्मृति है उस वैष्णव स्मृति ग्रंथ का यहां गुरुपा महाप्रभु उसके सूत्र सनातन गुरुस्वामी जी को कृपा करके प्रदान कर रहे हैं देखो अपने ग्रंथ में सबसे पहले तुम गुरु की शरणागति ली जाए ये हर बिलास नामक ग्रंथ जो लिखोगे उसमें गुरु की शरणागति ली जाए इसका सबसे पहले तुम महिमा स्थापित करना कि बिना गुरु की शरणागति के भक्ति मार्ग में प्रवेश हो नहीं सकता है और बिना गुरु की शरणागति के सब आचरण की भी प्राप्ति नहीं होगी सत आचरण प्राप्त करने पर भक्ति बढ़ेगी स्वरूप भक्ति भले ही सत आचरण में ही है परंतु वह सत आचरण में उपयोगी होकर के विराजमान इसको ऐसे समझाया जा सकता है कि असत आचरण करेंगे तो वो है जैसे सूर्य के आगे छत्ता लगा लेगा सूर्य का प्रकाश रुक जाएगा धूप गर्मी रुक जाएगी परंतु सूर्य के आगे कोई दीपक दिखाए तो सूर्य का प्रकाश रुकेगा नहीं ऐसे ही शास्त्र के अनुसार यदि हम सत् का आचरण करेंगे तो हमारी भक्ति भक्ति का जो ताप हमको आ रहा है भक्ति का जो प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है वो समाप्त नहीं होगा परंतु यदि हम आचरण आचरणहीन होकर करके रजोगुण और तमोगुण का छाता लगा करके बैठेंगे तो श्री कृष्ण जो कृपा करना चाह रहे हैं भक्त महारानी जो हमारे ऊपर कृपा करना चाह रही हैं वह कृपा रुक जाएगी इसलिए भक्ति में सत्व गुण के आचरण करने की आवश्यकता है तो महाप्रभु ने कहा सबसे पहले गुरु की महिमा का गायन करना उसकी स्नोपसिस बना देता हूं उसका एक संक्षिप्त रूप मैं तुम्हारे सामने बना करके प्रस्तुत करता हूं संक्षेप रूप कि सबसे पहले गुरु आश्रय जीव को गुरु की शरणागति ग्रहण करने पर ही व्यवहार में भी वह पाप की ओर प्रवृत्ति नहीं होगा व्यवहार में भी वह सत्गुण को पालन करेगा और परमार्थ की हरे <laughs> कृष्ण परमार्थ की दृष्टि से भी वह आगे बढ़ेगा ये तुमको धीरे धीरे सब वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी तो तुम गुरु आश्रय गुरु चरणाश्रय उनको ग्रहण करना श्री रामानुज भगवान ने भी ये बात कही सभी विष्णुओं ने एक बात कही कि बिना गुरु की शरणागति के कृष्ण कृपा की प्राप्ति नहीं होती है गुरु उपसन्न व्यक्ति को भी गुरु की शरणागति जिसने ले रखी है उसके ऊपर ही ठाकुर कृपा करते गुरु की शरणागति नहीं है तो ठाकुर की विशेष कृपा नहीं होगी विशेष कृपा होगी तब जबकि गुरु की शरणागति ली जाएगी सामान्य कृपा सबके ऊपर है सूर्य उसका प्रकाश बादल की वर्षा वह बबूल के ऊपर भी हो रही है आम के ऊपर भी हो रही है तो सामान्य कृपा तो सबके ऊपर है कांटे के ऊपर भी हो रही है और फल के वृक्ष के ऊपर भी हो रही है वर्षा ऐसी की सामान्य कृपा तो सबके ऊपर है परंतु विशेष कृपा और विशेष कृपा करके अपना सेवा दान और सेवा दान करके जीव का कभी अधन न हो परम परम सुख की प्राप्ति हो ये जो कृपा है ये कृपा होगी तभी जबकि गुरु चरणाश्रय लिया जाएगा तो सबसे पहले गुरुचरणाश्रय की प्राप्ति हो निरल्बो यथा लोके स्थान भ्रष्ट प्रकर्त जिसका कोई आधार नहीं है नीचे का आधार यदि हट जाए तो व्यक्ति निरालंब होने पर अध:पतन को प्राप्त करता है तो नरालंबो यथा लोके स्थान भ्रष्ट वो स्थान से भ्रष्ट कहलाएगा ऐसे ही भगवत कृपा प्राप्त तो हो और गुरु कृपा हीन भी हो भगवान की सामान्य कृपा सबको मिल रही है परंतु गुरु कृपा से हीन है तो ऐसा व्यक्ति स्थान भ्रष्ट ही कहलाता है तो जैसे निरालंब व्यक्ति जिसने किसी का आश्रय नहीं ले रखा है ऐसे गुरुदेव के चरणों का यदि आश्रय त्याग कर लिया जाए तो हम स्थान भ्रष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और स्थान व्यक्ति नीचे जाता जाएगा जाता जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है ऐसे ही निरालंब व्यक्ति होने पर गुरु के चरण आश्रय का त्याग करने पर व्यक्ति स्थान भ्रष्ट हो जाएगा और स्थान भ्रष्ट होने पर उसका पतन सुनिश्चित है नीचे से नीचे ये वह गिरता जाएगा परंतु तो यदि गुरुदेव का चरण आश्रय ग्रहण कर लिया तो उसका कल्याण हो जाएगा तो सबसे पहले बात कही अपना जो ग्रंथ लिख रहे हो हरिभक्ति विलास सनातन मुसमी जी ने उसका नाम दिया हरिभक्ति विलास उसमें गुरु आश्रय की बात कहना सनातन गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को लिखा इसका बहुत सारी सामग्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कृपा करके स्थापित की थी इसकी सारी जो सामग्री थी वो तो बनाई थी गोपाल भट्ट जी के पान तो वह श्री गोपाल भट्ट जी का जो ग्रंथ था उसको कहीं संशोधित करके और श्रीमंद महाप्रभु की जो कृपा मिली उसको संशोधित करके श्री सनातन गोस्वामी जी ने भी उसको प्रस्तुत किया जैसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने षट संदर्भ की सारी सामग्री एकत्रित की और दी उसके बाद में जीव गोस्वामी जी को फिर जीव गोस्वामी जी के नाम से ही वो प्रसिद्ध हुई इसी प्रकार यहां पर भी उल्टी बात है यहां पर मुख्य जो सामग्री थी वो मुख्य सामग्री श्री सनातन गोस्वामी जी ने प्राप्त की थी और सनातन गोस्वामी जी ने उस सामग्री को गोपाल भट्ट जी को दिया इसलिए विलास यह श्री गोपाल भट्ट जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ उपासना संबंधी जो बातें श्रीमद महाप्रभु ने कही थी उन सबों का संकलन विशेष रूप से श्री बृहदभागवता मृत में सनातन गोस्वामी जी ने किया और स्मृति संबंधी जो बातें हैं सनातन गोस्वामी जी ने संकलित की थी महाप्रभु से सुनकर के उनको उन्होंने दिया गोपाल भट्ट जी को और गोपाल भट्ट जी ने हरिभक्त बिलास गोपाल भट्ट जी के नाम से प्रसिद्ध होकर के विराजमान हुआ कितना स्नेह कि अपनी रचनाओं को कहीं कृपा करके शिष्यों को प्रदान करे हैं सारी मेहनत कर रही है जो फील्ड वर्क है वो कर रहे हैं श्री गोपाल भट्टी परंतु तो दे रहे हैं सनातन गोस्वामी जी को सारी सामग्री एकत्रित करके और षठ संदर्भ जब लिखे जा रहे हैं षठ का मूल नाम है भागवत संदर्भ तो जहां भगवत भागवत संदर्भ लिखे जा रहे हैं उन भागवत संदर्भ का को लिख रहे हैं जीव गोस्वामी जी और जीव गोस्वामी जी के नाम से ष संदर्भ या भागवत संदर्भ प्रकट हुए जिसमें सबसे पहले तत्व संदर्भ इसके बाद में परमात्म संदर्भ फिर भगवत संदर्भ फिर कृष्ण संदर्भ फिर भक्ति संदर्भ और फिर प्रेम संदर्भ प्रीति संदर्भ ये छह संदर्भ इन सब को मिलाकर के पूरी एक ये, ये छह तो चैप्टरस है कुल मिलाकर के पूरा जो है वह भागवत संदर्भ कहलाया श्री जीव गोस्वामी जी ने कृपा करके श्रीमद भागवत की टीका उसमें भागवत संदर्भ के अनेक अनेक पंक्तियों को योगी प्रस्तुत कर दिया और वहां पर भागवत के श्लोकों की व्याख्या की गई उस श्लोकों की व्याख्या का नाम है क्रम संदर्भ तो जो थोरी हैं, डॉक्टराइ से हैं वो सारे थ्योरी वो तो भागवत संदर्भ के है और उनका टीका में भी पंक्तिशह उनको योगितों अनेक अनेक जगह प्रस्तुत कर दिया गया जैसी आवश्यकता पड़ी वहां से उठा करके उसको यहां पर भी योग्यतों प्रस्तुत कर दिया गया तो श्री सनातन गोस्वाम ने महाप्रभु से जो कुछ भी सीखा वो स्मृति साथ शास्त्र था उसकी सामग्री को एकत्रित करके श्री गोपाल भट्ट जी को दिया गोपाल भट्ट जी ने उसमें अपना योगदान करके और उनको सुव्यवस्थित करके श्री हरिभक्ति बिलास के रूप में उसको निरूपण किया दो ग्रंथ है एक है हरिभक्ति बिलास एक है बृजभक्ति बिलास ब्रजभक्ति विलास नारायण भट्ट जी का है उसमें श्री व्रज की जितनी भी लीलाएं हैं और ब्रज की जितनी भी स्थली परिक्रमा चौरासी को और की और के विभिन्न स्थल के भी जो स्थल हैं उन स्थलों का श्री नारायण भट्ट जी ने विशेष रूप से वर्णन किया तो ब्रजभ भक्ति बिलास अलग है हरिभक्ति बिलास अलग है हरिभक्ति बिलास गोपाल भट्टी के नाम से प्रसिद्ध हुआ मूल रूप में लिखा गया था सनातन गोस्वामी के द्वारा श्री गोपाल भटी के द्वारा मूल रूप में सामग्री फील्ड वर्क करके एकत्रित की गई गोपाल भिट जी के द्वारा बाद में उसको दी श्री जीव गोस्वामी जी को जीव गोस्वामी जी के द्वारा उस सामग्री को कहीं प्रस्तुत किया गया और जीव गोस्वामी जी ने कितनी उदार कि हरेक संदर्भ के प्रारंभ में बार बार वे प्रत्येक संदर्भ के प्रारंभ में वे एक्नोलिजमेंट करते हैं वे कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि को वैष्णव बंधु दक्षिण द्विज वंशजा ते नहीं वो माध्यम क्रांत वितक्रांत खंडितम के कोई दाक्षिण्य बंधु हैं दक्षिण द्विज वंशज उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं को उसको उन्होंने मूल रूप में लिखा परंतु वो क्रांत वित खंडित था उसको अब मैं पुनः चुन करके सुव्यवस्थित करके उस ग्रंथ को मैं रख रहा हूं चयन करने की सबसे बड़ी विशेषता है जंगल में हजार फूल हैं, परंतु गुलदस्ता जब कोई माली बनाता है तो वो गुलदस्ता माली की कृति कहलाता है माली ने फूल पैदा नहीं किए हैं फूल तो सब जगह बिखरे हुए थे ऐसे ही शास्त्र के जंगल से कहीं पुष्पों को लाकर के, उन वचनों को लाकर के, उनको एक स्थान पर पेरो करके सुव्यवस्थित कार्य कारण संबंध के साथ में प्रस्तुत करना ये किसी कलाकार किसी सुंदर माली का काम है वो तंत्र भले नहीं करता है ऐसे ही शास्त्र के वचन ऋषियों ने लिखे नहीं है परंतु शास्त्र के उस जंगल में से अपने काम की चीज को सुंदर चुन करके और उनको व्यवस्थित रूप से कहीं बुन करके उनको प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ी रचना है हम मूलतः कोई चीज नहीं लिख सकते हैं तो हम पुरानी जो वस्तुएं हैं उनको नई तरह से प्रस्तुत करना यह एक बहुत बड़ी काम है तो श्री जीव गोस्मी ने एक बहुत बड़ा काम किया कि जो शास्त्र के प्रमाण इकट्ठे किए गए थे गोपाल भंडजी के द्वारा उनको जीव गोस्वामी जी ने उनको प्रस्तुत किया ऐसे ही सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु के द्वारा चुन करके जो वस्तुएं प्रदान की गई थी उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे उनको उपग्रवाण और क्रमबद्ध करने के लिए उनमें कार्य कारण संबंध जोड़ने के लिए एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्री गोपाल भट्ट जी को दिया ग्रंथ निबंध और टिप्पणी तीन अलग अलग चीजें है टिप्पणी कहते हैं किसी वस्तु को इकट्ठा करना डायरी लिख रहे हैं कोई वस्तु तो यहां से लिखी कोई वस्तु तो वहां से कोई वस्तु तो वहां से एक जगह रख ली उसको हम कहेंगे टिप्पणी कल चाबी कह सकते हैं एक डायरी लिख दी गई निबंध में किसी एक विषय को लेकर के सीमित विषय को लेकर के उसको ही संपूर्ण रूप से नहीं उसके किसी एक पक्ष को प्रस्तुत किया जाए वो ऐसे है निबंध तो ऐसे राइटिंग एक अलग चीज है परंतु ग्रंथ उसे कहेंगे जहां पर विभिन्न विचारों को पूर्व अपर संबंध के द्वारा जहां किसी एक विचार को गुलदस्ते के रूप में प्रस्तुत किया गया ग्रंथ का अर्थ ही है गुलदस्ता गुथा हुआ उसका नाम है ग्रंथ जिनमें पूर्व विचार उसका कहीं विस्तार करते हुए आगे के चरण को प्रस्तुत किया जाए तो चरणबद्ध होकर के पूर्व पूर्व के विचार को स्थापित करते हुए उत्तरोत्तर विचारों को प्रस्तुत करते हुए एक गुलदस्ता बनाया जाए जैसे गुलदस्ते में किसी भुफे में बीच में कोई मुख्य होता है, फिर उसके ऊपर चुन करके दूसरे पर लगाए जाए तीसरी बनाई जाए फिर उसके बाद में सुंदर पत्तियों को लगा करके यथावस्थित फिर एक गुलदस्ता जैसे बनाया जाए ये नहीं कि कहीं डाली आ गई कहीं पत्ती आ गई कहीं फूल आ गया कहीं एक फूल आ गया फिर दूसरी तरह का फूल आ गया तो वो जंगल है वो केवल संकलन मात्र है तो संकलन एक अलग चीज है और ग्रंथ अलग चीज है निबंधों का संकलन यदि हो जाए उसको ग्रंथ नहीं कहेंगे है वो निबंध अलग, अलग अलग तरह के निबंध हैं उनको कहीं एक जगह इकट्ठे करके किसी ने छपा दिया तो वो निबंध संकलन कहलाएगा वो ग्रंथ नहीं कहलाएगा परंतु एक ही विचार को सोपान बद्ध रूप में जहां प्रस्तुत किया जाए उसका नाम ग्रंथ होता है तो ग्रंथ माने गोथा हुआ और क्रमबद्ध सोपानबद्ध होकर के किसी वस्तु का निरूपण किया जाए तो महाप्रभु वो ही स्नोपसिस दे रहे हैं एक क्रमबद्ध विषय उसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि सबसे पहले गुरु आश्रय इनकी महिमा का गायन करना फिर गुरु लक्षण गुरु के लक्षण का निरूपण करना गुरु कैसे हो तस्मा गुरुपे तो जिज्ञास श्रेय आत्मन शाब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मणी उप समाश्रयम श्रीमदभागवत में गुरु का ये मुख्य लक्षण निरूपण किया गया गुरु की शरणागति ग्रहण करे गुरु कैसा हो शाब्द परिचय निष्नातक शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म मान शब्द ब्रह्म माने शास्त्र और पर ब्रह्म माने स्वयं भी आराधन किया हो शास्त्र को नहीं पढ़ाओ हो शिष्य प्रश्न करेगा तो उसका समाधान नहीं कर पाएगा इसलिए शास्त्र का ज्ञाता भी होना चाहिए और केवल शास्त्र का ज्ञाता हो तो केवल पंडित ही झाड़ता रहेगा उसकी बात प्रभावशाली नहीं होगी उसका अपना अनुभव भी होना चाहिए शाब्द परेश निष्ठात हो परम ब्रह्म में भी निष्ठात हो अर्थात स्वयं भी भजन करता हो परंपरा भुक्त होकर के विराजमान हो स्वयं भजन करता हो ऐसा गुरु होना चाहिए और शब्द ब्रह्म में भी निष्ठात हो और शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म में जैसे निष्णात है शब्द ब्रह्म में जैसा निष्णात हुआ शब्द ब्रह्म के अनुसार स्वयं आचरण करे आचरण करने के बाद में उसमें कहीं कुछ अनुभव भी उसके पास में हो ऐसा जो व्यक्ति है वह गुरु होने का अधिकारी है ठाकुर की महिमा अलग है वे किसी को भी कहीं गुरुपथ प्रदान करके किसी के द्वारा भी किसी के ऊपर अनुग्रह कर सकते हैं ऐसे अनेक अनेक उदाहरण प्राप्त हुए जहा पर के गुरु पढ़े लिखे नहीं है पेपर क्वालिफिकेशन गुरु के पास में नहीं है और शिष्य महामहोपाध्याय हैं परंतु उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो वो बात अलग है परंतु उनको जो उनमें कमी रह गई है उस कमी को उनका अपना जो अध्ययन है अब अपना जो साधन है वो साधन उस अध्ययन की कमी को पूरा कर लेता है परंतु सामान्यतः गुरु में तीन चीज होनी चाहिए प्रमाण सहित शिष्य की शंकाओं को दूर कर सके यह हुआ शब्द ब्रह्मण्य दृष्टा फिर उसने जो शास्त्र पढ़े हैं उनका अपने जीवन में भी वह पालन करता हो तब उसके वचन का प्रभाव पड़ेगा और तीसरी बात उसका अपना अनुभव भी हो साधन करने के बाद में भगवत स्फूर्ति भगवत अनुभव ये भी उसमें प्राप्त हो ये तीन चीजें हैं तो गुरु उनको ग्रहण करना चाहिए सामान्यतः शास्त्र में जैसे जो आ, शास्त्र के जो वचन हैं, उन शास्त्र के वचनों में सामान्यतः यह कहा गया कि गुरु यदि उत्तम वर्ण का हो तो ज्यादा अच्छी बात है परंतु उत्तम वर्ण हो और यदि अनुभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में केवल उत्तम वर्ण के आधार पर ही गुरुता वह प्राप्त हो जाएगी ऐसा भी नहीं माना जा सकता है श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय का तत्कालीन ब्राह्मणों ने बड़ा भारी विरोध किया क्षत्रिय होकर के ब्राह्मणों को शिष्य बना रहे हैं ठाकुर तो महाशय कोई कम नहीं है श्री यहां कृष्णदास कविराज ये भी वैश्व इन में है वैद्य जाति के भीतर कविराज जाति के भीतर विराजमान है परंतु तो कौन श्री कविराज गोस्वामी को आदर नहीं देगा तो ऐसी स्थिति में वर्ण बहुत ज्यादा महिमा महें, नहीं रखता है तथापि शास्त्र का जो एक सामान्य क्रम है और जो अधिकार में जो वस्तु प्राप्त है वह यही कहती है कि ब्राह्मण नीचे के तीन जो वर्ण हैं अपने सहित चारों वर्णों को दीक्षा देने का विशेष रूप से अधिकारी है क्षत्रिय अपने और अपने नीचे के दो वर्णों को दीक्षा देने का अधिकारी वैश्य स्वयं के और अपने से नीचे एक वर्ण उसको दीक्षा देने का अधिकारी है परंतु तो विपर्य भी प्राप्त हो सकता है क्योंकि महाप्रभु वहां पर पहले ही निरूपण कराए हैं सनातन शिक्षा में ही निरूपण कर रहे हैं कि जय कृष्ण तत्व व्यक्ता से गुरु हो है जो कृष्ण तत्व को जानने वाला है वो गुरु है मुख्य वस्तु तो, तो यही है कि ऐसा श्री रसिकनों ने यहां पर यह भी निरूपण किया कि श्री गुरु उनके जो आचरण बताए गए उनमें जो, जो वैष्णव के जो लक्षण हैं वो वैष्णव के लक्षण उनमें विशेष रूप से होने चाहिए गुरु त्याग उनका बड़ा दोष है हर वक्त विलास में उन सब का बड़ा निरूपण किया गया परंतु तो इसलिए गुरु त्याग नहीं करें परंतु तो कहीं श्री दीक्षा गुरु वेश शिक्षा गुरुओं के पास में ही दीक्षा देने के बाद में जीव को सौंप देती और जहां से भी उत्तम शिक्षा मिले उसको ग्रहण कर लेना चाहिए यदि लोभी गुरु और लालची चेला और दौलन में भाई ठेलन ठेला तो बात नहीं चलेगी शिष्य के कल्याण की बात मुख्य होनी चाहिए गुरु लोभ के कारण कहीं का मेरी गैया किसी दूसरे के रामन में नहीं चली जाए ऐसा विचार नहीं करना चाहिए उसे ये विचार नहीं करना चाहिए कि गले में कंठी बांधी उसके साथ में ताला भी लगा दू और चाबी फेंक <laughs> ऐसा विचार करना भी बहुत ज्यादा उचित नहीं है उचित नहीं ठाकुर के साथ में संबंध जोड़ देने के बाद में साधक को शिक्षा गुरु के हाथ में ही श्री गुरुदेव को गुरुदेव दास को सौंप देते हैं कि जहां से तुझे शिक्षा मिले वहां से तू शिक्षा ग्रहण करते हुए विराजमान हम सदा तुम्हारे पास में रहेंगे नहीं दीक्षा देने के बाद में गुरु जी कहाँ गए चेला कहाँ गया पता नहीं है मीलों का अंतर ऐसी स्थिति में जो अपनी उपासना के अनुरूप गुरु है उन अपनी उपासना के अनुरूप गुरुओं के निकट रह करके उनसे निज साधना के अनुरूप शिक्षा ग्रहण करें परंतु तो निष्ठा एक जगह ही रखें जो गुरु प्रणाली होगी वो गुरु प्रणाली दीक्षा गुरु के अनुसार होगी जो होगा वो मुख्यतः दीक्षा गुरु के अनुसार पांच शिक्षा कहीं से भी ग्रहण की जा सकती है ये पुराना एक अब जो जैसे कर रहा है उसमें कोई आग्रह नहीं मूलतः जो तिलक है वो श्री प्रियालाल के चरण चिन्ह के रूप में ही विराजमान है पांच जो रेखाओं का तिलक गौरीजन धारण करते हैं वही पंचत तत्व तो उनका आश्रय ग्रहण करके श्री नित्यान प्रभु श्री महाप्रभु नीचे का जो संघाशन है वो है श्री अद्वैताचार्य एक रेखा और दूसरी रेखा जो नास्का के भाग तक आ रही है वो ही श्री श्रीवास गदाधर पंचतत्वात्मक जो श्री कृष्ण है उनके ही आश्रय को ग्रहण करके तिलक ग्रहण कर रहे करे इसमें तिलकों के अनेक अनेक भेद कहीं तुलसी पत्र के समान तिलक है छोटा नाक से कहीं पत्र के समान तिलक जो पीले पीपल के पत्ते के समान बड़ा होकर के पूरी नाश्का को ढाकता हुआ कहीं विराजमान हो कहीं जैसी जिसको जहां परंपरा से प्राप्त हुई जो अः नुपुर आकार वो नूपुर आकार का भी तलक हो सकता है नीचे से गोल फिर बीच में से सकरा फिर तलक इस तरह से भी नूपुर आकार का तलक भी कहीं प्राप्त हो सकता है तो सब प्रकार के जो तलक हैं वे सब प्रकार के तलक चरण चिन्ह जो है वो चरण चिन्ह के रूप में ही श्री प्रिया जी के चरण चिन्ह के रूप में ही वो तलक धारण करेगा यदि कोई रामानंदी है कहीं दूसरे उपास्य भी उपासक हैं और उनके हृदय में भी वृंदावन मानो आए बड़ों से सुन की बात करें वृंदावन आए और यहां पर रसकों का संग किया उनके मन में आया अरे हम तो प्रिया लाल की आराधना करते नुकुंज बिहारी की आराधना करते और उनको मंत्र भी नहीं है दीक्षा भी नहीं मतलब क्या करें तो ऐसी स्थिति में वे शिक्षा गुरु से भी मंत्र ग्रहण कर सकते हैं दीक्षा गुरु ने भले मंत्र दिया उसमें प्रारंभिक जो बड़े गुरु हैं उनका त्याग नहीं है उनके प्रति पूरी निष्ठा होगी परंतु तो क्योंकि उनको आए हैं वे श्री राघवेंद्र सरकार जानकी जी किशोरी जी उनकी सेवा करते हुए उनके ही मंत्र उनको प्राप्त हुए हैं परंतु तो अब वे श्री प्रियालाल की नुकुंज मंजरी भाव से सेवा करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में वे शिक्षा गुरु से भी मंत्र और जो सिद्ध का गुरु प्राल का सिद्ध का उसको प्राप्त कर सकते हैं चाहे दोनों गुरु प्रणालियों का विस्मरण करें पहले अपनी गुरु प्रणाली का स्मरण किया फिर नई जो गुरु गुरुप्रणाली है उसका स्मरण करते हुए विचार करते हुए कि जैसे श्री हनुमान जी ने हमको अब रूप मंजित जी को समर्पित कर दिया कि अब तुम इसको सम्भाल कहीं द्वेश भाव नहीं एक सामंजस्य का भाव धारण करते हुए साधक आगे बढ़ सकता है वे प्रारंभिक जो गुरु हैं वे यदि अत्यंत उदार हैं तो वे चाहे तो अनुमति दे सकते हैं भैया तू तुझे, तुझे अपना तलक बदलना है बदल ले यदि मना करें तो फिर बदलने की जरूरत नहीं पहले जो हीरा धारण कर रहा था वही धारण तीन कंठी तीन लड़के धारण करने करने की या पांच की, की जरूरत नहीं है दो लड़के जैसे पहले हीरा धारण कर रखा है ऐसे भले धारण करें परंतु अब गुरु दीक्षा प्राप्त हो गई है शिष्य जो आ, आ, गुरु है शिक्षा गुरु उनके द्वारा ही प्रियालाल की सेवा करने की उपासना की पद्धति प्राप्त हो गई है उसके अनुसार सेवा करें फिर अपने आप श्री गुरुदेव चाहेंगे तो उसको प्रदान कर देंगे देश उतना प्रभावशाली नहीं है एक बात और संतों के द्वारा जो श्रवण की गई वो ये कि बेश की अपनी मेहमा है बेश धारण करना कोई मामूली बात नहीं है ग्रह त्याग करके आना कोई मामूली बात नहीं है भेद धारण करना इसलिए परंतु भेद का कृष्ण प्राप्ति के साथ में सीधा संबंध नहीं अपराध क्षमा सहित ये प्रार्थना करें भेद धारण करने का कृष्ण प्राप्ति के साथ में सीधा कोई संबंध नहीं सीधा संबंध भगवत भजन से अपनी निष्ठा से है इसलिए श्रीमद भागवत ने जैसे कहा गया कि दंड केवल त्रिदंड धारण करने मात्र से ही कोई सन्यासी हो जाएगा ऐसा नहीं है जब तक संसार से उसकी विरक्ति नहीं है सर्वत्र समभाव नहीं है तब तक वास्तव में वो सन्यासी कहलाने का अधिकारी नहीं है तो केवल भेदमात्र धारण करना यही सब कुछ हो ऐसा नहीं है इसलिए श्री गुरु लक्षण गुरु लक्षण जो हैं उनको धारण करते हुए साधक विराजमान हो कभी कभी साधन दीपिका आदि जो ग्रंथ हैं श्री नारायण भट्ट को स्विपात के और साधन दीप का नाम से और भी कई ग्रंथ उपलब्ध हैं उनमें गुरु लक्षण और गुरु प्रणाली के अनेक अनेक प्रकार निरूपण किए गए और यदि कोई ये चाहता है कि नहीं गृहस्थी में मैं अपने प्राणों का त्याग क्यों करूं मैं परमहंस जो संन्यास है उसको ग्रहण करते हुए ही अपने देह का त्याग करो ऐसी स्थिति में वह आपत्सन्यास ग्रहण कर सकता है शास्त्र में एक विधान रूपण किया गया आपत्त सन्यास का आपत्त संन्यास ग्रहण कर सकता है अर्थात मृत्यु मृत्युशैया के ऊपर भी वह चाहे तो श्री कोई महापुरुष जो है उन महापुरुष से संत से वह लगोटी ग्रहण कर सकता है मृत्यु के पूर्व ठीक समय मृत्यु के पूर्व तो यहाँ तक कि शास्त्र में साधन दीप का आदि में यहाँ तक का भी एक निरूपण किया गया कि किसी के मन में यही है कि अरे कहीं गृहस्थी में देह त्याग करेंगे कर्मकांड का और वैदिक जो संस्कार उनके बंधन तो कहीं बने हुए हैं इनसे हम मुक्त हो जाएं और इन बंधनों में नहीं पढ़े तो ऐसी स्थिति में कहीं आपस संन्यास उसको भी ग्रहण किया जा सकता है आपत्तिकाल में उस समय भी तो ऐसे बहुत सारे जो शास्त्र के विकल्प हैं उन विकल्पों को श्री गुरु प्रणाली के भीतर प्रदान किया गया तो गुरु का त्याग नहीं होगा अब कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि कहीं गुरु में प्रकट रूप से कहीं कोई दोष दिखने लग जाए बड़ी समस्या है ये प्रकट रूप में कहीं कहीं दोष दिखने लग जाए ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में गुरु का त्याग नहीं होगा उन गुरु के प्रति फिर भी परम परम आदर का भाव रखेंगे गुरु की जो सेवा कर रहे थे सेवा में भी कहीं कतर बौपनी की जाएगी वो सेवा भी बराबर चालू रहे, रहेगी, चालू रहेगी परंतु तो सत्संग वहां पर करना बंद हो जाएगा सत्संग बंद कर दे गुरु मानो हो स्थान भ्रष्ट हो गए आचरण भ्रष्ट हो गए तो ऐसी स्थिति में क्या करें मतलब तो ऐसी स्थिति में साधक को यह चाहिए कि अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखें उनके साथ में आप संपर्क नहीं करेगा क्योंकि संपर्क करेगा तो स्वयं अधपतन होने की संभावना उसमें आ जाएगी ऐसी स्थिति में जो शिक्षा गुरु हैं उन शिक्षा गुरुओं का आश्रय ग्रहण करके उनके पास में साधक आरम आनंद पूर्वक रहे बड़े गुरु अपने पुराने गुरु जो हैं उनके प्रति आदर का भाव बराबर रखे उनके प्रति गुरु भाव इनका त्याग नहीं करे निंदा भाव का भी त्याग नहीं करें, उनके प्रति आदर का भाव रखें, परंतु तो यथासाध्य सेवा भी करता रहे और ये प्रतीक्षा करें कि गुरुजी के व्यवहार में जो कहीं थोड़ी सी कमी प्रत्यक्ष रूप से दिखती है मैं तो नहीं देखूंगा मेरे तो बेगुरु हैं परंतु तो जब व्यवहार में वो उनकी कमी कहीं प्रत्यक्ष रूप में दिख रही है वे जब ठीक होकर आ जाए सही रास्ते पे आ जाएंगे तब उनका संपर्क करेंगे अभी उनके साथ में संपर्क करना छोड़ दे अन्यथा संसर्ग का जो दोष है वो साधक में भी आ जाएगा उससे बचे ये शिव नारायण भट्टे ने ये कहीं स्थापना की और उस समय उसे गुरु त्याग करने का दोष नहीं लगेगा वो भयभीत नहीं होगा उसको भयभीत होने की जरूरत नहीं अधिक श्रेष्ठ गुरु उनसे पुनः दीक्षा भी ग्रहण की जा सकती है परंतु पुनः दीक्षा ग्रहण करने पर भी प्रथम गुरु का त्याग नहीं है कहने का मतलब यह है कि कहीं भी प्रथम गुरु का त्याग नहीं है बेटर पोजीशन प्राप्त करने के लिए हम कहीं कुछ कार्य कर सकते हैं और जो दूसरे गुरु ग्रहण किए जाएंगे उनको हम शिक्षा गुरु के रूप में ही ग्रहण करेंगे उनको दीक्षा गुरु के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे हां आगे का जो एडवांस भजन है उसको प्राप्त करने के लिए कहीं जरूरी नहीं कि एक जगह जहां पर दीक्षित हैं वहां पर ही दीक्षा ग्रहण की जाए एडवांस भजन के लिए एडवांस मंत्र को प्राप्त करने के लिए उच्चतर जो आ, साधन पद्धति है उसको प्राप्त करने के लिए पूर्व जो गुरु हैं उनको भी ग्रहण किया जा सकता है उनको ग्रहण करके नए गुरु को भी स्वीकार किया जाएगा परंतु तो उसको गुरु त्याग नहीं कहा जाएगा गुरुत्याग करना अलग बात है और अपने भजन को निरंतर निरंतर भजन के ग्राफ को बढ़ाने के लिए उन्नत पोजीशन को प्राप्त करना और उन्नत सुविधाओं को अवेल कर लेना जो श्रेष्ठ सुविधाएं हैं, श्रेष्ठ जो कृपा है उस कृपा को प्राप्त करने के लिए साधक कहीं आगे बढ़ सकता है उसको ग्रहण करेगा परंतु तो यदि उसी मंत्र की दीक्षा लेनी है तो शिक्षा के रूप में पुनः मंत्र की दीक्षा ली जा सकती है परंतु प्रथम गुरु का त्याग नहीं है यदि नए मंत्र की दीक्षा लेनी है तो वो नए गुरु के रूप में उनकी दीक्षा उनसे ली जा सकती है जैसे श्री गदाधर पंडित पुंडली विद्यानिधि से पुनः दीक्षा ग्रहण करते हैं मंत्र को ग्रहण करते हैं महाप्रभु कहा कि नहीं पुंडित विद्यानिधि के पास में गदाधर तुम जाया करो और उनसे श्रीमद भागवत उनका श्रवण करो उनसे तुम भजन की शिक्षा ग्रहण करो अब श्री, गदाधर पंडित पुंडिक विद्यानिधि के पास में गए वहां पर देख रहे हैं कि बड़ा ऊंचा तखत है उसके ऊपर गोल तकिया लगे हुए हैं मोटा एक बलस का तकिया गद्दा है एक दासी पंखा कर रही है कोई सेवक मोरछल कर रहा है बगल में धूप उसकी सुगंध हो रही है मन में विचार कर मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं परंतु गदार पंडित मन में विचार कर रहे हैं कि ये तो कोई बिलासी से मालूम पड़ते है महाप्रभु ने भेजा है ठीक है कुछ बोल कुछ नहीं रहे हैं पांतो स्वरूप दामोदर पास में जो खड़े हैं मैं पहचान गए कि इनके मन में कुछ गड़बड़ है कुछ संदेह है और उन्होंने जैसे ही अहो अहोम कालकूटम जगान से आप आये साधवी लेवे गतिम धातुताम तत्न्यम तंबा दयालुम शरणम ब्रिजे ऐसा कहा सो ही श्री पुणरी विद्यानिधि कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो मो दयालुम शरणम ब्रिजे कह करके पलंग से कूद पड़े लोटपोट हो रहे हैं और कह रहे हैं दौड़ लगाने लगे उन्ना दशा को प्राप्त हो गए कि ऐसे कृष्ण को छोड़कर के कौन दयालु की शरणागत ग्रहण करें बिचारा ओ हो हो इनके हृदय में इतनी प्रीति विराजमान है ऊपर से दिखने वाला रूप कुछ अलग दिख रहा था बिलासरी जैसा दिख रहा था परंतु भीतर इतनी भारी प्रीति है उस समय शरणागत होकर के कह रहे हैं बोले मारे मुझ पर अपराध बना और अपने अपराध का मैं दंड स्वीकार करना चाहता हूं मैं आपकी शरणागत बोल नहीं दंड ओडने की कोई बात नहीं है का, का अपराध कोई अपराध हमने अपराध माना ही नहीं काय का अपराध बोले नहीं, नहीं मेरे मन में तो आपके प्रति अनादर का भाव आया इस अनादर के भाव को दूर करने के लिए मैं आपकी शरणागति ग्रहण करना चाहता हूं उस समय यद्यपि दीक्षा पहले हो चुकी थी कहीं भी हुई हो परंतु तो फिर पुनः श्री पुंडली विद्यानिधी से श्री गदाधर पंडित उन्होंने दीक्षा ग्रहण की मंत्र ग्रहण किया दीक्षा यहां पर चल रहा है गुरु लक्षण महापुरु कह रहे हैं कि सर्वकारण लिखे आदो गुरु आश्रय गुरु लक्षण शिष्य लक्षण दो हाल सेव्य भगवान सब मंत्र विचार विचारक बता रहे हैं कि तुम अपना ग्रंथ जब लिखो हर वक्त विलास उस हर वक्त विलास में ये विषयों को कहीं चुनना इन सब के विषय में तुम लिखना तो सबसे पहले गुण लक्षण की बात आई और उस गुण लक्षण में तीन प्रकार की दीक्षाएं हैं दीक्षा तत्व का यदि विचार करें तो तीन प्रकार की दीक्षाएं हैं एक दीक्षा है नाम दीक्षा इस नाम दीक्षा को हम स्वीकार कर सकते हैं जैसे लड़के लड़की इनका एंगेजमेंट हो गया सगाई हो गई स्वीकृति इसको हम कहेंगे स्वीकृति दूसरी दीक्षा है मंत्र दीक्षा मंत्र दीक्षा का मतलब है सप्तपदी हो जाना भावर सगाई होना एक अलग बात है पर अभी दंपति नहीं होंगे यद्यपि नाम में ये सामर्थ्य है कि नाम परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम तो परम माने सेवा सुख को अष्टकालीन सेवा तक को भी प्रदान करने में केवल हर नाम भी संभव है सामर्थ्य है नाम की मेहमत कम नहीं कर रहे हैं नाम के द्वारा सब कुछ मिल जाएगा यहां तक के साधक को नाम के द्वारा परम विजय पर मनि श्री नुकुंज में जो मंजरी भाव धारण करके सेवा है वो भी मिल जाएगी परंतु तो फिर भी साधक को कहीं मंत्र दीक्षा भी होनी चाहिए क्योंकि नाम कृपा करें उसके साथ साथ रिचुअल जो कर्म कांड है उस कर्मकांड विधि की भी कही कहीं ना कहीं आवश्यकता है विधि की अपनी महिमा होती है उस विधि की महिमा को त्यागा नहीं जा सकता विधि की महिमा भी अपनाने के लिए कहीं व्यावहारिक दृष्टि से दीक्षा मंत्र दीक्षा और मंत्र दीक्षा जो है वह मंत्र भी जो गोपाल मंत्र इत्यादि हैं वे भी नामात्मक ही हैं कृष्ण गोविंद आदि नाम का वहां पर भी उच्चारण होगा श्री गोपीजन श्री राधिका उनके बल्लभ होकर के भी विराजमान है ये नाम का उच्चारण वहां पर भी होगा परंतु तो वो मंत्र रूप में चतुर्थी विभक्ति लगाकर के स्वाहा नमः इत्यादि लगा करके बीज मंत्र के सहित जो मंत्र दिया जाएगा वो बीज मंत्र के सहित मंत्र वह कहीं संबंध जोड़ लेना है जैसे स्वीकृति हो जाने पर भी बरबधु इन दोनों में काल ब्राह्मण अग्नि और मंत्र इन काल अग्नि मंत्र ब्राह्मण इन चार वस्तुओं के संपर्क के द्वारा जो स्वीकृति होगी वही विवाह कहलाएगी यदि काल नहीं है और नाटक में कोई मंत्र भी बोल रहा है तभी विवाह नहीं माना जाएगा काल भी होना चाहिए ब्राह्मण भी होना चाहिए संयोग से स्टेज के ऊपर जो पात्र अभिनय कर रहा है वो ब्राह्मण भी हो सकता है परंतु तो उसको भी नहीं माना जाएगा मंत्र भी हो सकता है पूरी यज्ञ की विधि वो भी होनी चाहिए और यज्ञ की विधि कहीं जब तक अपूर्ण पूर्वक नहीं होगी संकेत अपूर्वपूर्वक संकल्प पूर्वक नहीं होगी तब तक जैसे विवाह नहीं है तो मंत्र भी होना चाहिए ब्राह्मण भी होना चाहिए अग्नि भी की साक्षी भी होनी चाहिए और काल भी होना चाहिए विचार स्वीकृति भी होनी चाहिए जब ये चारों पांचों चीज होंगी चार चीज और एक चीज और के हम इस क्रिया का प्रयोग विवाह के लिए कर रहे हैं यह चार चीज जब तक नहीं होंगी तब तक जैसे स्वीकृति उसको दाम्पत्य स्थापित करने का कारण नहीं माना जाएगा स्वीकृति मात्र से वह दाम्पत्य की स्थापना नहीं होगी इसी प्रकार दूसरी जो दीक्षा है पहली ही नाम दीक्षा इस नाम दीक्षा में तलक तो की आवश्यकता नहीं है स्वीकृति है इसमें सेवा में केवल उस व्यक्ति का हाथ लग जाएगा यदि कंठी नहीं पहनी हुई है उसने उसको हरे कृष्ण मंत्र प्रदान नहीं दिया हुआ है तो भाई सेवा की चीजों में हाथ नहीं लगाएगा तू तो। परंतु तो यदि कंठी मिल गई है नाम दीक्षा मिल गई है नाम दीक्षा हो गई है तो भाई अब सेवा की चीजों में बाहर की जो सेवा है उस तो बाहर की सेवा में कहीं हाथ लगाने का तेरा अधिकार हो जाएगा तो स्वीकृति दी। नाम दीक्षा के द्वारा स्वीकृति दूसरी जो दीक्षा है वो दूसरी दीक्षा है मंत्र दीक्षा मंत्र दीक्षा जैसे विवाह पहले सगाई हुई सगाई के बाद में एंगेजमेंट हुआ एंगेजमेंट के बाद में अब विवाह हो गया यह विवाह अब विवाह के बाद में भी अभी साक्षात सेवा करने का निकट सेवा करने का अभी अवसर नहीं मिला है जब दुरागमन हो जाएगा गोमा हो जाएगा तब निकट सेवा करने का दंपति को एक दूसरे की सेवा करने का जैसे सौभाग्य प्राप्त होगा इसी प्रकार जब उसने कुछ दिन तक श्री हरिनाम किया मंत्र किया और मंत्र करते हुए उसके हृदय में कोई स्फूर्ति हुई कहीं उसके हृदय में एक आभासा उस आभास को लेकर के वह गुरुजी के पास में जाएगा और गुरुजी से सेगोशिएशन करेगा विचार करेगा कि मेरे मेरा ये स्वरूप है क्या अभी उसको स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई फिर वो गुरुजी से विचार करेगा कि मेरी इससे सेवा में ज्यादा रुचि है मुझे अपने स्वरूप की कुछ इस तरह की भ्रांति होती है आप मेरे मुझे मेरा स्वरूप बताइए गुरु जी सर्वज्ञ हैं इसलिए वे उसे फिर ग्यारह जो भाव है वो ग्यारह भाव कृपा करके प्रदान करते हैं। नाम रूप वयो वेश संबंधो यूथ एवच आज्ञा सेवा पराकाष्ठा पाल्यदासी निवास इनमें संबंध और पराकाष्ठा ये थोड़े बाद में आएंगे अभी संबंध सिद्ध नहीं हुआ है संबंध थोड़ा बाद में आएगा कि राधा रानी की मौसी की देव देवरानी की जिठानी की बेटी है <laughs> ये ये जो लोक व्यवहार का लीला का ब्रज लीला का जो संबंध है वो लीला का संबंध है कहीं देर में आएगा इसलिए भले संबंध नहीं है परंतु तो अधिकांश जो भाव है ग्यारह भाव यदि अभी प्रकट नहीं है तो अधिकांश भाव श्री गुरुदेव कृपा करके उस साधक को देंगे तो ये तीसरी हुई स्वरूप दीक्षा तो तीन दीक्षा हुई एक हुई नाम दीक्षा दूसरी हुई मंत्र दीक्षा तीसरी हुई स्वरूप दीक्षा इन तीन दीक्षाओं को लेकर के साधक विराजमान होगा अब जो स्वरूप श्री राधा रानी ने उसको देना चाहा, गुरुजी अपने मन से नहीं देंगे वो काल्पनिक कल्प, नहीं है अपने मन से नहीं दे रहे हैं गुरुजी जो श्री राधा रानी ने देना चाहा और जो स्वरूप उसके हृदय में दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण सही काले प्रभु करे ताकि आत्मसम दीक्षा काल में जब भक्त ने आत्मसमर्पण किया तो एक स्वरूप उसके भीतर श्री प्रभु ने आत्मसम उसको बना लिया एक चिन्हय स्वरूप उसको प्रदान कर दिया परंतु वो स्वरूप कभी रिफ्लेक्ट हो जाएगा थोड़ा तो सा कहीं एक फ्लैश उसके सामने आएगी एक एक रेखा सी उसके सामने आएगी और फिर वो गुरु से जब डिस्कस करेगा नेगोशिएशन करेगा तो गुरु जी उसको कंफर्म कर देंगे गुरु जी केवल सत्यापन करेंगे गुरु जी प्रदान नहीं कर रहे हैं प्रदान करने वाले तो नाम है नाम भगवान ने उसे प्रदान किया गुरु जी से जब तक परंतु तो सत्यापित जब तक नहीं हो पाएगा तब तक उसका वो स्वरूप स्थिर होकर के विराजमान नहीं होगा तो उस स्वरूप को जब प्राप्त कर लेगा सिद्ध स्वरूप उस सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करके फिर वह भजन करेगा और उस सिद्ध स्वरूप का यथावस्थित दे से मिलान करने के लिए साधक निरंतर अनिष्ठिक भजन और नैष्ठिक भजन की जो सोपान हैं उन सोपानों में वह आगे बढ़ेगा चौधे जो सोपान हैं सात अनिष्ठिक भजन और सात नैष्ठिक भजन इन सात सात सौ पानों में वो आगे बढ़ेगा अनिष्ट भजन के 700 पान हैं साधु संघ साधु सेवा श्रद्धा फिर पुनः साधु संघ चौथा पुनः साधु संघ फिर पांचवा भजन रुचि यह अभी मुख्य रुचि नहीं है भजन की रुचि भजन की रुचि के बाद में भजन क्रिया और भजन क्रिया के बाद में अनर्थन दौड़ती ये सात हो गए अनिष्ठित भजन द्वारा कह दे साधु संग साधु सेवा श्रद्धा फिर पुनः साधु संग श्रद्धा के पहले भी साधु संग है श्रद्धा के बाद में भी साधु संघ पुनः साधु संग साधु संग के बाद में भजन रुचि कि मैं भजन करूं ये भजन करने की रुचि साधक में उत्पन्न होगी रुचि के बाद में फिर भजनक क्रिया श्रवण कीर्तन स्मरण इन भजन क्रियाओं को वो करेगा इन भजन क्रियाओं को करने पर सातवी स्थिति आएगी वो आएगी अनर्थ निवृत्ति ये सात हो गए अनैष्ठिक भजन फिर इसके बाद में निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम ये पांच हुए छटा हुआ भगवत साक्षात्कार स्वप्न में भाव अवस्था में भी स्वप्न में कभी भगवत दर्शन उस साधक को होने लगे और फिर इसके बाद में इंद्रियों के द्वारा भगवन माधुर्या स्वाद ये सात नैष्ठिक भजन की स्थिति होगी ऐसे सात अनिष्ठिक भजन और सात नैष्ठिक भजन चौथे जो भजन की स्थिति है उनको प्राप्त करते हुए साधक आगे बढ़ेगा और साधक आगे बढ़कर के भगवत कृपा को प्राप्त करते हुए विराजमान होगा तब जाकर के फिर साधक के हृदय में जब उत्क्रांत मुक्ति होगी मुक्ति तीन प्रकार के एक है उत्क्रांत मुक्ति दूसरी है ंत सिद्धि दूसरी है भाव सिद्धि और तीसरी है स्वरूप सिद्धि ये तीन सिद्धि उसे प्राप्त होंगी उत्तांत सिद्धि किसका नाम बोले पांच भौतिक शरीर छूटेगा पांच भौतिक शरीर छूटने के लिए छह जो मूर्छाएं हैं वो उसको प्राप्त होंगी शब्द स्पर्श रूप रस गंध कभी श्याम सुंदर के वेदनाथ को सुन रहा है कभी उनकी गंध को सुन रहा है कभी उनका दर्शन कर रहा है कभी श्री श्याम सुंदर अपने अर्धचार्वित तांबूल को उसको प्रदान कर रहे हैं कभी उनके स्पर्श को प्रदान कर रहे हैं तो श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श श्याम सुंदर का रूप श्याम सुंदर का अधरामृत रस श्याम सुंदर की गंथ इनको क्रम क्रम करके वो प्राप्त करेगा ये एक मूर्छाई एक आस्वादन आया उसके बाद में आनंद की मूर्छाई फिर दूसरा आया फिर आनंद की मूर्छाई फिर तीसरा आया फिर आनंद की मूर्छाई चौथा आया फिर आनंद की मूर्छाई पांचवा आया फिर आनंद की मूर्छाई छठे में उसे पांचों रसों का एक साथ आस्वादन प्राप्त होने लगेगा शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन सब का एक साथ आस्वादन प्राप्त होना मैं माधुर्य कादम्बनी बोल रहा हूं माधुर् कादम्बनी में श्री विष्णु चकुवर्ती जी ये उल्लेख कर रहे हैं तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन पांचों माधुरियों का एक साथ उसे अनुभव हो जाएगा फिर छठी एक मूर्छा आएगी उस छठी मूर्छा में प्रत्येक इंद्री प्रत्येक माधुर्य का आस्वादन करने में समर्थ हो जाएगी नयनों के द्वारा रस स्पर्श के द्वारा गंध सारी इंद्रियां सब वस्तुओं को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएं ये उसकी एक मूर्छा की स्थिति आएगी और सातवीं स्थिति में ठाकुर अनंत अनंत रूप में अत्यंत उदार वदान्यता पूर्वक श्री विष्णु चक्रती जी ने एक शब्द का प्रयोग किया वान्यता उस वदान्यता पूर्वक श्री ठाकुर उस जीव को अपूर्व माधुर्य प्रदान करेंगे सब वस्तुओं का माधुर्य और उस माधुर्य में वो ऐसा डूबा हुआ है कि उसका यथावस्थित शरीर कब छूट गया उसको पता ही नहीं लगेगा आनंद में उसका यथावस्थित जो शरीर है वो यथावस्थित शरीर कभी छूट जाएगा और उसको पता ही नहीं लगेगा कब उसका मेरा शरीर ये छूट गया ऐसी स्थिति में ये शरीर तो छूटा परंतु अंत चिंतित जो शरीर था भीतर का शरीर ठाकुर मन में विचार कर रहे हैं आह ये इतना व्याकुल हो रहा है और इस व्याकुल में व्याकुलता में या आनंद में दोनों ही स्थिति हो सकती है आनंद भी था आनंद के साथ में व्याकुलता व्याकुलता के साथ में आनंद दोनों जो साथ साथ चल रही है पैरेलल चल रही है आनंद व्याकुलता कृष्ण का दर्शन कर रहा है तो आनंद है आनंद में मूर्छा आ रही है मूर्छा में व्याकुलता भी आ रही है तो पैरेलल चल रही है साथ साथ समानांतर चल रही है तो उस समानांतर स्थिति में साधक जो है उस साधक का जो आनंद है उसकी व्याकुलता को दूर करने के लिए एक बात उसके विरह को दूर करने के लिए ठाकुर श्रीमद गोलोक में उसे पार्षद रूप प्रदान करके कहीं दर्शन दे देते हैं कुछ सेवा प्रदान कर देते हैं परंतु तो अभी भी एक कसर रह गई है वो है संबंध दृढ़ नहीं हुआ है संबंध आरोपित है और संबंध कहीं इंपोज है आरोपित है संबंध सहरी संबंध स्थापित नहीं हुआ है उस सहज संबंध को स्थापित करने के लिए अब वहां पर उसे एक बार पार्षद रूप प्रदान कर दिया गया अब जीव का जो शरीर है उस जीव का अब दोबारा लौट करके वो पृथ्वी पर नहीं आएगा परमो एक बार उसको निकुंज में प्रवेश हो गया तो दोबारा आएगा नहीं और उसको जो शरीर मिला है वो शरीर भी चिन्हय है शरीर में केवल की कसर रह गई है चिन्हयता उसकी योग्य तो पूरी है ऐसी स्थिति में उसे संबंध स्थापित करने के लिए चिन्मय गोपी देह से उसे कहीं जन्म की प्राप्ति भी जहां भी लीला हो रही होगी वहां नीला जहां भी विराजमान होगी वहां उसे उस चिन्मय देह से जन्म मिलेगा इसको हम जन्मबंधन नहीं कहेंगे कोई ये संदेह मत करने नहाए एक बार जैसे जैसे जन्मबंधन से छूटे फिर तुम्हारा वो गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा वो वही के वही भूत मरा और प्रेत पैदा हुआ ये तो फिर वही गर्भवास हो गया परंतु वो गर्भवास नहीं है और जो देह मिलेगा वो देह भी प्राकृत देह नहीं है पहले ही उसको चिन्मय देह मिल गया था और चिन्हय देह से चिन्मय के बीच में ही उसको जन्म की प्राप्ति होगी इसलिए उसको जन्म बंधन नहीं कहना चाहिए और यह संदेह नहीं करना चाहिए कि अरे जैसे तैसे तो जन्म जन्मबंधन से छूटे और फिर से जन्म लेना पड़ेगा क्या गर्भवास करना पड़ेगा यह चिंता करने की जरूरत नहीं है चिन्मय शरीर से ही केवल संबंध स्थापित मात्र करने के लिए उसे दिव्य जन्म समझ लीजिए उसे। उसे दिव्य जन्म जो है वो दिव्य जन्म वो शुक्र शोणित का जन्म नहीं है वो दिव्य जन्म जो है वो दिव्य जन्म की ही उसे प्राप्ति हो जाएगी तो महाप्रभु ने गुरु लक्षण ये गुरु लक्षण जो है उनका निरूपण किया आप गुरु लक्षण करने के बाद में आगे शिष्य लक्षण की बात यथासमय करेंगे। बोलो बनी होंगी जहां सिद्धांत में कोई कमी हो वो महापुरुषों से इन संतगणों से पूछे यहां तो केवल किताबी बात कह रहे हैं अनुभव की बात नहीं है इन संतगणों के श्री चरणार बैठ करके ही ये जो पूरा सिद्धांत है इसको प्रामाणिक करा लेना चाहिए जो त्रुटि है उसको कृपा करके संशोधित करके स्वीकार कर बोलो बृंदा बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद विताय गौर हरि बोल जय जय श्री राधेश जय जय